कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग अध्याय का तृतीय बल्ली में दसवा मंत्र कल विचार किए थे इंद्रियभ्य परा अर्थे पर मनसस्तु पर महान परः इस प्रकार की कहा गया परुरा महान परः तो परु आत्मा महान वो तो आत्मा, आत्मा महान से किसको कहा गया सूत्र आत्मा तो अभी आगे कहते हैं अच्छा तो महाराषि उसी को देख करके शायद संशोधन करवाएंगे इंद्रिय वध पाठ रखना हम लोग रख लेंगे महाराष्ट्र से निवेदन करके अनुमति ले लेंगे नहीं तो ये पाठ लगाना मतलब घटना बहुत कठिन है तो अगर हम इंद्रिय बुद्धि में कर्म धारा करेंगे जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कहने का क्या जरूरत था तो बुद्धि भौतिकत्वा तो, तो भौतिक हो जाएगा इंद्रियों को कहना क्या जरूरत है तो इसलिए इंद्रियवध पाठ अगर कहीं है तो अच्छा यहाँ पाठ है बड़े महाराज जी का पुस्तक में किन्तु पत नहीं दिया है नहीं दिया है ठीक अच्छा। है आगे जब पुस्तक आएगा महाराष्ट्र से निवेदन करके हम लोग इसको समाधान कर लेंगे आगे मंत्र है महत परम अव्यक्त पुरुषः पुरुष परुषा न परम किंचित सा गति पुरुषः न किचितरम सा का श्रेष्ठ है गया गर्भ सूत्रात्मा उससे श्रेष्ठ हो गया, गया अव्यक्त अर्थात जो महत् का कारण होता है अव्यक्त अव्यक्त जब केवल जड़ अंश को कहा जाएगा माया और चेतन अंश को लेकर तो वही ईश्वर चैतन्य और माया का विशिष्ट अव्यक्त उन्हीं को कहा जाएगा और वो अव्यक्ता अव्यक्त से पुरुष पर पुरुष अर्थात जो ब्रह्म चैतन्य छिद्रूप वो श्रेष्ठ है तो अभी यहाँ तक प्रवाह चल रहा है इससे ये पर इससे ये पर आगे शम होगा कि फिर ये पुरुष से और पर कौन है कहते हैं किंचित परम न पुरुष से और कुछ पर अर्थात श्रेष्ठ नहीं है पुरुष का अर्थ होता है कि पूरी शयनात अथवा पूरा इति पुरुष जो सबको सत्ता स्फूर्ति देगा सभी का अधिष्ठान रूपेण और फिर उससे अधिक संभव ही नहीं है इसलिए स्वयं श्रुति कहती है सा काष्ठा काष्ठा अर्थात तो अंतिम सीमा सा परा गति वो तो परमात्मा जो कि सीमा है सारे गमन का वो सीमा है सा परा गति गति में तीन यह किस अर्थ में आएगा कर्ता अर्थ में सा परागति गति अर्थात वो परमात्मा स्थिति वो परागति कर्माथ में गम्यते इति गति अच्छा गम्यते इति गति होने से स्वामी आप बोले ये मकार कैसे लोप होगा बोलिए पूरा सूत्र अनुनाशिका लोपो झली की मकार का लोप हो जाता है अनुदात उपदेश अर्थात धातु अगर अनिट है तो तो उसके पर में कोई झलादिखित गित प्रत्यय होगा तो अनुनाशिकों का लोक हो जाएगा वो परागति अर्थात तो वही अंतिम गति है सभी का भाष्य में महत्वपीति परम सूक्ष्मतरम प्रत्यगात्म भूतम च चव्यक्तम सर्वस्व जगत बीजभूतम अव्याकृत नाम रूप सतत्व सर्व कार्य कारण रूपम नाम वाच्य प्रो, पर ओत ओत इव प्र ओतप्रोत सित बटकणिकायाव बटवृक्षशक्ति महतोपी परम महत्व्रेष्ठ श्रेष्ठ तो का अर्थ कहते हैं सूक्ष्मतर महत् से भी अधिक सूक्ष्म तो सूक्ष्म क्यों कहते हैं इसको कहते हैं प्रत्येगात्मभूत अर्थात तो महत् का भी ये वास्तव स्वरूप जैसे घट का वास्तव स्वरूप हो गया मृत और मृत घट से अधिक सूक्ष्म होगा क्योंकि घट में और अधिक नाम रूप एक अधिक पदार्थ आ गया तो ये घट इस प्रकार के एक रूप आ गया एक नाम आ गया वो नहीं रहेगा जितना जितना ये विकार कम रहेंगे उतना उतना सूक्ष्म होते चलेंगे इसलिए घट के अपेक्षा मृत्यु अधिक सूक्ष्म कहा जाएगा व्यापक और वो प्रत्येगात्म भूत होता है वास्तव स्वरूप होता है इसी प्रकार ये हिरण्य गर्भ का वास्तव स्वरूप कौन है कहते हैं सर्व महोत्तर सबसे ये व्यापक है चव्यक्तम सर्व महत्तरम अर्थात देशिक महत्तरम तो है और काली का भी अगर कोई भी कार्य है तो ये रहेगा क्योंकि ये कारण है अव्यक्तम सर्व अव्यक्तम अव्यक्तम अर्थात कारण सर्वस्व जगतो बीजभूतम सकल जगत का ये कारण है बीजभूतम अव्याकृत नाम रूप सतत्व अव्याकृत नाम रूप और सतत्व सतत्वम अर्थात ये तत्व वाला है ये कोई शून्य पदार्थ नहीं है नहीं तो जैसे शून्यवादी लोग कहेंगे जगत का कारण शून्य है इस प्रकार की नहीं है बताने के लिए सतत्वम कहा गया अव्याकृत नाम रूप यह जो अव्यक्तम है उसको अव्याकृत नाम रूप कहा गया यह अव्याकृत नाम रूप में कैसा समास करेंगे वो कारण अव्यक्त को कहेगा अव्याकृत नाम रूपम अव्यक्तम ये हो जाएगा तो नाम रूप दो लेंगे तो दिवोचन कर देंगे अव्याकृत नाम रूपे यश जिसमें नाम रूप व्यक्त नहीं हुए हैं और व्याकृत भ्या, नहीं हुए व्याकृत अर्थात व्यक्त अव्याकृत नाम रूप और वह सतत्व कहेंगे अव्याकृत नाम रूप फिर कुछ है ही नहीं अभाव पदार्थ है शून्यवादी जैसे कहते हैं कहते नहीं सतत्वम तत्वेन सह अर्थात उसका कुछ स्वरूप है सर्व कार्य कारण शक्ति समाहम अभी कोई नाम रूप नहीं है सब अव्यक्त रूपों में अव्याकृत रूपों में है अव्याकृत रूपों में नाम रूप विद्यमान है अर्थात आगे नाम रूप का व्याकरण होगा व्याकृत होगा तो कोई कार्य होगा तो कारण में वो शक्ति रहना पड़ेगा कार्य निर्माण शक्ति वत को कारण कह दिया जाता है कारण उसी को कहेंगे जिसमें कार्य निर्माण का शक्ति रहेगा अभ्यक्तों को अगर कारण कहा जाएगा तो कहते हैं सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम सारे कार्य का जो कारण है मूल कारण इसलिए उसको कहा जाता है कारण शक्ति समाहार रूपम अर्थात तो सारे कार्य का ये कारण है क्योंकि इसी में कार्य उत्पादिका शक्ति है अव्याकृत आकाशादि नामवाच्यम इसको अव्याकृत आकाश भी कहा गया तो ये गार्गे ब्राह्मण में आगे टीका में देते हैं अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम अव्याकृत आकाश आदि ये सब नामना वाच्यम तो नामना वाच्यम ये सब नाम के द्वारा कहा जाता है अव्याकृत आकाश अव्याकृत आकाश कह करके आकाश का क्या विशेषण देते हैं अव्याकृत अव्याकृत आकाश से अभ्यक्त को माया को कह देते हैं तो ये अव्याकृत आकाश आकाश का विशेषण अव्याकृत दे के किसका निराकरण करते हैं भूताकाश तो यह जो अव्यक्त है उसको अव्याकृत आकाश कहा गया ये भूताकाश नहीं है ये भूताकाश अर्थात जो उत्पन्न हुआ जो आकाश ये जो अव्याकृत आकाश है इसकी उत्पत्ति नहीं होती है ये तो अनादि है अव्याकृत आकाश आदि नामना वाच्यम यहां तक पंक्ति हाँ पहले टीका में देखेंगे प्रलये सर्व कार्य कारण शक्ति नाम अवस्थानम अभ्युपगंतव्यम भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कह दिया गया सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम तो इसका व्याख्यान टीका कर देते हैं प्रलय अवस्था में सर्व कार्यों का जो कारण है वो कारण में जितने सारे शक्ति रहेंगे वो सब शक्ति कारण अवस्था में रहेंगे ऐसा मानना पड़ेगा सर्व कार्य कारण शक्ति नाम अवस्थानम तो कारण शक्तिनाम अर्थात यहाँ कारण निष्ठा शक्ति इस प्रकार के और भाष्य में कह दिया गया कि शक्ति का समाहार यही अव्यक्त है तो उस दृष्टि लेंगे तो फिर कारण ही शक्ति हो जाएगा इनके जो कारण है अव्यक्त है वो शक्तियों का समान समाहर है इसलिए कारण कह देते हैं कि कार्य उत्पादी का शक्ति मत कारण त तो व्याख्यान दिया जाता है शक्ति मत कारण जो कारण है वो साक्षात शक्ति नहीं होता है यहाँ किंतु भाषा में पंक्ति दिया गया कि कारण शक्ति समाहर रूपम कारण अनिष्ठ शक्ति का समाहार तो फिर शक्ति का ही समाहार अव्यक्त आ जाता है तो यहाँ किंतु तो अर्थात भाष्य पंक्ति से लेना पड़ेगा कि कारण अनिष्ठ सारे शक्ति तो थोड़ा कठिन होगा समाह शक्ति का समाहर को ही अव्यक्त कहा गया तो ठीक है शक्ति समाह अर्थात भाष्यकार ऐसे शब्द कहे हैं शक्ति समाहार ही अव्यक्त है तो शक्ति को ही अव्यक्त रूप मान लिया गया माया को शक्ति कहा जाता है टीकाकार कह रहे हैं कि सर्व कार्य कारण शक्ति नाम अवस्थान प्रलय अवस्था में स्वीकार करना पड़ेगा हा? क्यों स्वीकार करना पड़ेगा अगर प्रलय अवस्था में शक्ति नहीं रहेगी तो फिर कार्य की उत्पत्ति होगी कैसे इसलिए कहते हैं कि प्रलय अवस्था में अभ्युप और और भी कहते हैं शब्दार्थ संबंध से शक्ति लक्षण नित्यत्व निर्वाहाय द शब्द और अर्थ का बीच में संबंध पद पदार्थ संबंध को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं शक्ति लक्षण से तो शक्ति स्वरूप वही पद पदार्थ संबंध और वो नित्य है ऐसे व्याकरण लोग भी मानते हैं इसलिए वो महाभाष्यकार कहते हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे तो शब्द और अर्थ का संबंध ये सिद्ध सिद्ध अर्थात ये नित्य है तो शब्दार्थ संबंध ये नित्य है इसका तात्पर्य क्या हो गया शब्द तो हो गया वेद अर्थ हो गया जो सब ये घटपट नदी पर्वत तो शब्द और अर्थ का बीच में संबंध अगर नित्य होगा तो संबंधियों को नित्य रहना पड़ेगा नहीं पड़ेगा अर्थात तो ये जितने संबंधी है ये भी सब कारण रूपेण विद्यमान है तो ये भी प्रमाण देते हैं शब्दार्थ तो संबंध से शक्ति लक्षण से नित्य अगर सारे पदार्थ कारण रूपेण नहीं रहेंगे प्रलय अवस्था में तो फिर ये संबंध नित्य कैसे होगा समाहारो ताक्ति समाहत टीकाकार भी स्पष्ट कर हैं। शक्तियों का समाहार ही माया तत्व हो गया जो भाष्यकार कहें कारण, कारण शक्ति समाहार अर्थात कारण निष्ठ शक्ति नहीं लेकर के कारण को ही शक्ति लिया जाएगा तभी टीकाकार भी कहते हैं शक्ति नाम समाह माया तत्व अर्थात कारण अलग और शक्ति अलग इस प्रकार की नहीं लेकर के आगे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे अर्थात तो बन्ही और बनि की शक्ति ये दोनों अलग अलग माना जाता है नहीं माना जाता है इसी प्रकार के कारण और कारण का जो शक्ति इसको अभेद मान करके ये कह रहे हैं शक्तिना समाहारो माया भवति भवती ब्राह्मण तो कहेंगे ये जो शक्ति ये एक अलग शक्ति का समाहार इसको अलग पदार्थ मान करके अभ्यक्त क्यों मानते हैं ये ब्रह्म ही है इस प्रकार की क्यों मान नहीं लेते हैं और ये शक्तियों का समाह ये सब ब्रह्म का ही है इस प्रकार क्यों नहीं मानेंगे कहते हैं ब्रह्मण असंग इसलिए ब्रह्म से जगत नहीं हो पाएगा ब्रह्म असंग है तो इसलिए शक्ति का समाहार माया तत्व ये और एक पदार्थ मानना पड़ेगा शक्ति समाहर रूपम अव्यक्तम इत्यर्थ शक्ति का समाहर इसको अव्यक्त कहा जाता है बृेदारण्य का मंत्र देते हैं तदे तो दंग तरी आसीत ये बृहदारण्य का एक चार सात है प्रसिद्ध मंत्र है इसी मंत्र का आधार पर वो ब्राह्मणों को अभ्याकृत ब्राह्मण कहते हैं चतुर्थ ब्राह्मणों को तो इदं, इदं जगत तरी तरी अर्था सृष्टि अव्याकृत आसीत अभ्याकृत तथा तो यह अभ्य मंत्र अभ्याकृत में प्रमाण है और एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्ग्याकाश इति एतस्मिन् खलु अक्षरे अक्षरे परमात्मी हे गार्गी संबोधन करते हैं रसो हे है गार्गी आकाशो वोत प्रवृत अभी परमात्मा में कौन सा आकाश वो तो प्रवृत तो होगा भूत आकाश न अव्यात आकाश अव्याकृत आकाश तो वहाँ भी अभ्याकृत आकाश का वर्णन आया है यह मंत्र तो तीन नौ में कुछ आठ नौ ऐसे आसपास दस कुछ हो जाएगा गृह धारण के तृतीय अध्याय का अष्टम ब्राह्मण गार्गी को उत्तर देते हैं याज्ञ बल के तो यहाँ भी अभ्याकृत आकाश का कथन हुआ है अर्थात तो अव्याकृत आकाश में प्रमाण देते हैं और श्वेता स्वतर में मू प्रकृति विद्या मईन तो महेश्वर तस्वयूतस्तु व्याम इद जगत इस प्रकार यहाँ तो संख्या भी तु प्रकृति प्रकृति दे दी मायां प्रकृतिं प्रकृति प्रकृतिं प्रक्रियते कार्यरूपेण इति प्रकृति जो कार्यरूपेण व्यक्त हो जाता है उसी को प्रकृति कहा जाता है तो मायां तो प्रकृति विद्या विद्या जानी ऐसे जानिए और महेश्वरम तो तू माई इति माई माईनो में क्या सूत्र लग जाएगा हो जाएगा उसमें तो बीन हो जाएगा माया भी बनेगा अस माया मेधास तो माया भी बनेगा अत इन होगा नहीं होगा कैसे ना ना वो तो घिफ करेगा बहुत उसका परसूत्र अत इनो का परसूत्र क्या है अतः नि ठन होगा उस गण में माया शब्द होने से हो जाता है माई ना अतिवयव भूतस्त व्याप्त सर्विदम जगत पूरा जगत का अर्थात तो परिणामी कारण है इत्यादि श्रुति च अव्यक्तम अव्यक्त में श्रुति भी प्रमाण है ये कह दिया गया तस्य तस् सांख्याभिमत प्रधानाद वैलक्षण्यम आह यह जो प्रकृति है अव्यक्त है ये सांख्य लोग जैसे मानते हैं प्रधान उससे विलक्षण है क्योंकि सांख्य का जो प्रधान है वो नित्य है और वेदांतियों का ये जो माया है वो नित्य है नहीं है वेदांतियों का माया अनादि है ना सांख्यों का प्रधान अनादि है अनाजित दोनों मानते हैं किंतु वेदांत मत में माया नित्य नहीं है इसका नाश हो जाएगा ये लोग कहते हैं जैसे सांख्य अभिमत प्रधान और वो प्रधान है सांख्य मत का जो प्रधान वो पुरुष आश्रित नहीं है किंतु यहाँ जो माया है वो चैतन्य आश्रित है ब्रह्माश्रित है ये भी अंतर है इसलिए सांख्य अभिमत प्रधानात तो वैलक्षण्यम आह भाष्य में तृतीय पंक्ति में परमात्मनी वोत तो प्रोतभाव समाश्रित यह जो अभ्याकृत आकाश है माया है सारे कार्य का कारण शक्ति है तो परमात्मी वोत तो प्रोत वोतप्रोत तो अर्थात तो कपड़ा में जो दो प्रकार की तंतु होते हैं उसको वोत तो प्रोत कहा जाता है एक लंबा में होता है एक आड़ा में होता है वो दोनों को वोतप्रोत तो वोत तो समाश्रितम अर्थात तो परमात्मा में ही आश्रित तो है ये स्वतंत्र नहीं है जैसे सांख्यों का प्रधान स्वतंत्र है ऐसा वो नहीं है बटकणिकायामी व बट वृक्ष शक्ति कहते हैं कि अभी परमात्मा में ये शक्ति ओत तो प्रोत होकर के आश्रित तो हुआ अभी एक हो गए परमात्मा और उसमें दूसरा हो गया आश्रित तो शक्ति अभी कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे तो द्वितापति अद्वितीय ब्रह्म कैसे होगा उसके लिए दृष्टांत देते हैं बटकणिकायाम ईव बटवृक्ष शक्ति तो बटकणिका उसका जो बीज होता है धाना कहते हैं उसमें जो बटवृक्ष का शक्ति है वो शक्ति को ले लेकर के वहाँ दो दिखते हैं तो कहते हैं शक्ति शक्ति मत से भिन्न नहीं होता है जैसे बटर बटवृक्ष शक्ति बटकणिका से भिन्न नहीं होता दृष्टान्त दे दिए इसी प्रकार की ब्रह्म में आश्रित तो ये माया शक्ति जगत उत्पादिका शक्ति ये ब्रह्म से भिन्न नहीं होता है इसलिए ब्रह्म का अद्वितीयत्व का नाश नहीं होगा टीका में शक्ति अद्वितीयत्व विरोधी त्व आह ब्रह्म का शक्ति है शक्ति होने से अद्वितीयत्व का अविरोधी है ब्रह्म का अद्वितीयत्व को यह नाश नहीं करेगा अर्थात शक्ति को माया को लेकर के द्वितीय हो जाएगा ये नहीं आगे टीका में भावी बटवृक्ष शक्ति मत बट बीजम स्वशक्त्याद्वितीय कथ्यते यहां ब्रैकेट का अंदर में जो पाठ है वो पाठ लेने के लिए महाराज कहे हैं भावी बटवृक्ष शक्ति मत आगे जो बटवृक्ष बनने वाला है उस बटवृक्ष का शक्ति तदवान वो शक्ति मत कौन हो जाएगा कहते हैं बटबीजम स्वी में जो शक्ति है और बट बीज अपना शक्ति के शक्ति को लेकर के शक्ति के द्वारा न सी तीय इस प्रकार की पाठ लेंगे शायद नया में भी हम लोग पूरा इस प्रकार की सब पाठ तो रखे हैं ना हटा दिए बाहर वाला हटा दिए है स्वपाठ तो ब्रैकेट वाला पार्ट लेना है ये बड़े महाराज में ये सब पार्ट है महाराज से कहेंगे ब्रैकेट वाला लेकर के ना आगे स आगे ब्रैकेट में द्वि आगे तीयम इतने पार्ट लेना है क्या थे ये कुछ त्रुटि हुआ है पार्ट यहाँ लिखा होगा न स आगे दकार आगे द्वि आगे ब्रैकेट में द्वि आगे तीयम ऐसा है पार्ट कर ठीक है हमको अन्वय कर लेना है अर्थात यहां कहना चाहते हैं कि न स आगे आप दकार द्वी ये पाठ ले सकते हैं अथवा ब्रैकेट वाला द्वी ले सकते हैं बाहर वाला लेंगे तो दकार और द्वी ये इतने को लेना पड़ेगा अंदर वाला लेंगे तो केवल द्वी को लेंगे अंदर वाला लेने से पाठ हो जाएगा न स द्वितीय इस प्रकार के पाठ लेना है बाहर वाला पार्ट नहीं लेना है इसको पाठ भेद कहते हैं अर्थात ये पाठ भी कहीं मिलता है और अर्थात कहीं पाठ मिलता है सद्वितीय और कहीं पाठ मिलता है सद्वितीय तो हमको सद्वितीय पाठ लेना है सद्वितीय नहीं बट बीज अपने शक्ति के द्वारा सद्वितीय न कल्प कथ्यते बट बीज दो हो गया ऐसा नहीं कहा जाता है तदवद ब्रह्मा पी न माया शक्तिया सद्वितीय या भी इसी प्रकार की पाठ लेंगे ब्रह्म भी माया शक्ति के द्वारा सद्वितीय नहीं हो जाएगा सद्वितीय में समाज कैसे कहेंगे द्वितीय है सह तो एक माया शक्ति हो जाएगा उसको लेकर के ब्रह्म सद्वितीय हो जाएगा ऐसा नहीं है सत्वादि रूपेण निरूप्य मणे व्यक्तिर अश्य नास्ती इति अव्यक्तम इसको लेकर के सद्वितीयत्व तो क्यों नहीं होगा कहेंगे एक तो ब्रह्म है और जब उसका सत्ता को लेकर के उसके सत्ता के आधार पर जो द्वितीय को विचार किया जाएगा उसकी तो सत्ता है ही नहीं माया की ब्रह्म का पारमार्थिक सत्ता और माया की पारमार्थिक सत्ता है नहीं तो दोनों सत्ता भिन्न सत्ता में सद्वितीय तो नहीं होता नहीं तो एक तो रज्जु है और उसके उसमें दूसरा सर्प है तो कहना चाहिए कि रज्जु सर्पऊ पश्यती अः तो रज्जु सर्पम पश्यती इस प्रकार नहीं कहना चाहिए तो कहते हैं सत्वादि रूपेण निरूप्यमाने ये सत है असत है अथवा सदसत है इस प्रकार के निरूपण करने से व्यक्ति व्यक्ति निर्णय नास्ति इति ना ततो अव्यक्त शब्दादी अद्वैत विरोधी त्रष्टव्य अव्यक्त अभी इस पदार्थ को जो हिरण्य गर्भ से श्रेष्ठ है इस पदार्थ को अव्यक्त शब्द से कहा गया अव्यक्त ये शब्द व्यवहार करने से भी ये ब्रह्म का अद्वितीयत्व को नाश नहीं कर पाएगा क्यों कहते हैं कि अव्यक्त एक तो प्रकाश है और दूसरा अंधकार है ये दोनों साथ में मिल करके दो हो जाएंगे कहेंगे भिन्न ये है तो विरोधी अर्थात यहाँ इस प्रकार की भिन्न सत्ता को साथ में नहीं हो पाएंगे जिस समय में सर्प दिखता है उस समय में रज्जु नहीं दिखेगी और जिस समय में रज्जु दिखना आरम्भ हो जाएगा उस फिर सर्प नहीं रहेगा भिन्न सत्ता में कभी दो नहीं हो जाएंगे अध्यस्त पदार्थों को लेकर के अधिष्ठान में द्वैतापत्ति नहीं होती है तथो तो अव्यक्त शब्दादपि अद्वैत अविरोधितम तो अर्थात अव्यक्त शब्द का निर्वचन करने पर भी व्युत्पत्ति करने पर भी अद्वैत का विरोधी नहीं हो पाएगा सर्वस्व प्रपंच कारणम अव्यक्तम पूरा जगत का कारण ये जगत कारण माया ये परिणामी विवर्त परिणामी तो जगत व्यावहारिक सत्ता है इसलिए माया भी जगत व्यावहारिक सत्ता है और माया का परिणाम परिणाम है जगत जगत अगर व्यावहारिक सत्ता वाला होगा तो माया का सत्ता क्या हो जाएगा माया भी व्यावहारिक है कहेंगे माया प्रतिभाषी हो जाएगा तो फिर आपको जगत को प्रातिभाषी मानना पड़ेगा वो ज्ञानी लोग कहेंगे उनका दृष्टि माया भी प्रातिभाषिक है जगत भी प्रातिभाषिक है जगत अगर व्यावहारिक होगा तो माया को भी व्यावहारिक होना पड़ेगा तस्य में तत्म परमात्मा परतंत्र पर उपचारेण कारण उच्यते व्यक्त परमात्म परतंत्र परमात्मा में कहा गया ओ तो प्रोत भाव न समाश्रित परमात्मा में आश्रित तो है अर्थात इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है अभ्यक्त की होने से उपचारेण परमात्मा को कारण कह दिया गया तो बंधी दाह का कारण होता है ना बंधी में जो शक्ति है वो दाह का कारण होता है बंधी में जो शक्ति है कहेंगे तो किन्तु उपचारण गौण प्रयोग करके कह देते हैं बंधी से दाह हो गया इसी प्रकार की उपचारेण गौण प्रयोगेण परमात्म न कारणत्व उचित परमात्मा को ये कारण कहा गया न तू अव्यक्त बदारी परमात्मा जगत का कारण हुआ किंतु अव्यक्त जैसे अव्यक्त माया माया का परिणाम होता है जगत परिणाम होने से वो परिणामी विकारों को प्राप्त करेगा नहीं करेगा जो परिणामी वो विकार होगा मतलब नहीं तो फिर उसका परिणाम नहीं बन पाएगा परमात्मा किंतु अव्यक्त जैसा भिकारी नहीं है अनादिवात अव्यक्तंत्र तो है सत्ये यह अव्यक्त परतंत्र क्यों हो जाएगा कोई पूछेगा अव्यक्त परमात्मा का अधीन क्यों हो जाएगा तो सिद्धांतिक उत्तर देते हैं पृथक सत्व प्रमाणाभावात्त यह अभ्यक्त का माया मूल प्रकृति इसका स्वतंत्र सत्ता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है सत्ता अगर नहीं है तो फिर इसकी सत्ता की प्रतीति कैसी हो रही है अविद्या अज्ञान ये भान कैसे हो रहा है ब्रह्मा न जाना में कुटस्तम न जाना में इस प्रकार की प्रतीति कैसे हो रही है कोई पदार्थ की सत्ता नहीं है तो उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए दृष्टान्त किसको देंगे कौन सा पदार्थ तीन पदार्थ मानते हैं सद असद और सदसत ये तीनों में सत्ता बिल्कुल है ही नहीं किसका असत बंधिया पुत्र तो कहते हैं कि पृथक सत्य प्रमाणाभा माया को एक पृथक मानेंगे इसमें कोई प्रमाण नहीं है तो फिर ये पदार्थ तो होने होगा ही नहीं क्योंकि इसका कोई पृथक सत्ता ही नहीं है तो कहते हैं आत्मा सत्य एवं सत्तावत्वा आत्मा की सत्ता से ये सत्तावान होते हैं सत्तावत्व इसकी पृथक सत्ता नहीं है अगर पृथक सत्ता इसकी हो जाएगी तो फिर ब्रह्म का ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाएगी तो पृथक सत्ता वाला हो जाएगा। भाष्य में तस्मात् अव्यक्तात् पर सूक्ष्मतर सर्वकारण प्रत्यगात्मत्वात च महांश अव्यक्तात् पर अव्यक्त से भी पर है सूक्ष्मतर सूक्ष्म अर्थात और सूक्ष्म है सूक्ष्म अर्थात अव्यक्त का भी जो आश्रय होगा ये अधिक सूक्ष्म उस दृष्टि से सर्व कारण और दूसरा है कि अव्यक्त अज्ञान ये प्रतीत हो रहा है ऐसे हमको अज्ञान हो रहा है हमसे भिन्नत्व ना प्रतीत हो रहा है और ये तो वो भी नहीं होगा जो पर है परमात्मा है वो तो इस प्रकार की भिन्नत्व न प्रतीत भी नहीं होंगे दृष्टि गोचर ये नहीं होगा सर्व प्रत्यगात्म्वाच महांश सभी का कारण और प्रत्यगात्म सभी का स्वरूप है इसलिए महान व्यापक अतएव पुरुषा पूयती पूरी शयना पुरुष कहते हैं अर्थात अंतर्याम रूपेण सभी में विद्यमान है और सर्व पूर्था अधिष्ठानूपेण भी सर्व विद्यम है अर्थात अधिष्ठान भी है और उसमें आश्रित भी है इस प्रकार ततो अन्यस्य परस्य परसंगम निवारयन आह कहेंगे जो प्रवाह आप चलाए हैं उससे ये पर उससे ये पर फिर आगे शंका होगी उससे कौन पर है पुरुष से कहते हैं तत्व अन्य परस प्रसंगम निवारयन आह यह पुरुष से और कोई पर श्रेष्ठ नहीं है पुरुषा न परम किंचिति पुरुष से और कोई पर श्रेष्ठ अधिक सूक्ष्म यस्मस्तिषाघना वस्तुतरम अधिक तस्मह प्रत्योगात्म सा निष्ठा यस्मात् नास्ति क्योंकि नहीं नहीं है पुरुषात, चिन्मात्र, बस... नहीं है क्या है पुरुषात, चिन्मात्र, परं परसान यस्मत शब्द से चिन्मात्र घन घन अर्थात विजातीय पदार्थों के द्वारा मिश्रित नहीं है उसको घन कहा जाते है जैसे कहा जाता है ये लवन घन वह नहीं कहे संधव घन संधव घन कहा गया तो घन अर्थात विजातीय पदार्थ से मिश्रित नहीं होने से उसको घनो कह देते हैं यह चिन्ह मात्र घन अर्थात तो चैतन्य मात्र ही है ज्ञान स्वरूप उससे किंचित वस्तुअतरम नास्ती वस्तुअंतरम तस्मात् कोई आगे अधिक सूक्ष्म व्यापक नहीं है तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्वा काष्ठा सबसे अधिक सूक्ष्म है सबसे अधिक व्यापक है और सभी का अधिष्ठान है प्रत्यगात्म। सभी का स्वरूप है जैसे घट का स्वरूप मृत्यु उसको प्रत्येगात्म कहा जाएगा स्वरूप यही पुरुष ही ये सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्येगात्मत्व का निष्ठा निष्ठा परिवसान अर्थात उसके आगे और नहीं है अत्र इंद्रियभ्य आरभ्य सूक्ष्म परिसमाप्ति अभी इंद्रिय इंद्रियभ्य पर आरंभ किया गया था, था। का परिसमाप्ति अत्र अत्र कहने से कहा ये परिसमाप्त हो गया पुरुष में इसलिए अत्र का अर्थ पुरुष इंद्रिय इंद्रियभ्य पराही था वहां से आरंभ करके सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्व ये सब का जो प्रवाह चला यह पुरुष में इसका प्रवाह का अंत हो गया अतः अतएव गंत्रीणाम सर्वगतिमता संसारीणाम सा पर प्रकृष्टा गति ही। गंत्री सर्वगति मता जो गति वाले होते हैं उनका गंता कहा जाएगा उनका वो कौन है कहते संसारीणाम सा पर प्रकृष्टा गति संसारी अर्थात जीव भेद ज्ञान जिनको होता है व्यष्टि भावना ग्रस्त उनका प्रकृष्टा गति यही परमात्मा है यद ग निवर्तनते आगे क्या है तद धाम परम जिसको प्राप्त करके यद गति शब्द का अर्थ आत्मत्वना ज्ञात्वा कोई गमनागमन नहीं है न निवर्तनते अर्थात पुनः मोहग्रस्त होकर के अपना बेष्टि भावना को फिर प्राप्त कर लेना जीवतों को फिर प्राप्त कर लेना ऐसे नहीं होता है न निवर्तनते ये मंत्र पूरा हुआ आगे टीका में कहते हैं आपने कह दिए कि परागति, गति है अर्थात आप गए तो आप किधर भी जाएंगे फिर एक दिन वहां से भी अन्यत्र काम होगा अभी कहते हैं ननु गतिश्चेत आगति अपनी भवितव्यम क्या न जो पूर्व पक्ष है उसका बिल्कुल संसारी बुद्धि है नहीं तो साधु है था तो घर से गति हो गया कहीं आ गया कहीं आश्रम में कहीं घाट में कहीं वृक्ष का नीचे आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा संसारी बुद्धि होगा आसक्ति होगी तो फिर उसका आगति फिर हो जाएगा घर में नहीं तो साधु क्या करेगा घर छोड़ करके कहीं आ गया फिर आगे अन्यत्र वहाँ से फिर और अन्यत्र चलेगा तो किन्तु यहाँ पूर्व पक्ष का थोड़ा बहुत संसारी बुद्धि इसलिए कहता है कि जहाँ से गया फिर वहीं वापस आ जाएगा उसको थोड़ा साधो बुद्धि कम है गति आगत्यापि भवितव्यम अगर वो परमात्मा स्थिति को जाएगा गमन करेगा फिर वहां से वापस आ जाएगा त तो कथम यशमात भूयो न जायते आपने कैसे कह दिया कि यशमात भूयो फिर आ, वहाँ से प्रत्यावर्तन नहीं करेगा इति सिद्धांत कहते हैं कि नई स दोष तो, यस्मा भूयो न जायत ये पूर्व में मंत्र आ गया था यस्तु विज्ञानवान भवति होती मनस्क सदा शुचि स तो आपनोति यस्मा भूयो न जायते जो विज्ञानवान होता है अर्थात बुद्धि विवेकवती हो गई मन सर्वदा बुद्धि के पीछे है तो वो पद को प्राप्त कर लेता है जिससे पुनः प्रत्यावर्तन नहीं होता है अभिपूर्वपक्ष पूछ लिया कि जाएगा तो वापस आना पड़ेगा क्योंकि कहते हैं सर्वक्षता निचया और पतनाता समुच्रया अब जितने भी उठे चाहे ब्रह्म प्राप्ति तक तो उठ जाए फिर पतनांता फिर गिर जाना पड़ेगा फिर वही जीवत् को प्राप्त करना पड़ेगा पूर्व पक्ष कहता है अथवा ये भी हो सकता है कि पूर्व पक्षी अभी निदिध्यासन काल में है तो कभी तो लगता है अहमअस्मी ब्रह्म आपदि अनादि या विषय स्व आकृष्य मानस्य चित्त फिर जीवतों को प्राप्त कर जाएगा चलिए तो पूर्व पक्षी को थोड़ा ऊंचा स्थान देंगे वो निदिध्यासन काल में है ऐसा मान देंगे नैस दोष सर्वस्व प्रत्योगात्म अवगतिर एवं सभी का प्रत्यगात्मक स्वरूप है होने से अवगतिर एवं गति अभपूर्वक गति अर्थक धातु का क्या अर्थ होता है ज्ञान इसलिए अवगति अवगति अर्थात तो ज्ञानम एवं गति गति तो यहाँ कोई यह अर्थात तो अप्राप्त प्राप्ति रूप का यह नहीं है संयोगात्मक जो गति होती है मतलब संयोगजनक जो गति होती है वो गति यहाँ नहीं है और सभी का प्रत्येगात्मा कह दिया गया सर्वस्व प्रत्येगात्मत्वाद हेतु दे दिए तो उसके लिए कहते हैं प्रत्येगात्मत्व चर्शितम सभी का प्रत्येगात्मा ये है क्योंकि इंद्रिय से आरंभ करके वो उत्तर उत्तर सभी का प्रत्येगात्मा कह करके ये पराकाष्ठा हो गया प्रत्येगात्म च दर्शितम इंद्रिय मनो बुद्धि परत्व इंद्रिय मनो बुद्धि परत्व इसमें समाज कैसे लेंगे इंद्रियाणी च आगे बुद्ध ये उससे पर है बुद्धि कहने से यहाँ आगे भी और जो समि बुद्धि महत्त और अभ्यक्त तो सब ले रहे हैं यो हि गनता स्व अगतम अप्रत्यग रूपम गच्छति अनात्म न विपर्य पूर्व जो कहा था गया तो आना पड़ेगा सिद्धांत कहता कि यो गनता जहाँ वास्तविक आप गमन का बात कहते हैं यो हि वो जाने वाला अगतम अगतम अर्थात अप्राप्तम जो स्थान पहले गया नहीं है और तो अर्व अप्रत्यग रूपम वो उसका स्वरूप नहीं है जैसे चैत्र ग्रामम ग तो अभी वो चैत्र ग्राम को पहले प्राप्त कर लिया है क्या नहीं किया है इसलिए कहते हैं ग्राम अगतः चैत्र ग्रामो अगतः और वो ग्राम जो है वो चैत्र का प्रत्यगात्म रूप चैत्र का स्वरूप है नहीं है तो जो भी जाने वाला होगा वो उसी स्थान को जाएगा जो अगतम गया नहीं और वो अप्रत्यक रूप जो उसका स्वरूप नहीं है तो स्वरूप नहीं है तो वो आत्मा नहीं है तो अनात्म भूतम अर्थात गमन है तो अनात्मभूत पदार्थों को गमन करेगा न विपरीय न अर्थात आत्म पदार्थों को गमन होगा प्राप्त करने के लिए नहीं है तथा चुति ही प्रमाण देते हैं अनध्वगा अध्वसु पारयष्णव इत्याद्वसु पारयषव अनध्व्वगा अध सप्तमी दिया है षष्ठी अर्थ में तो अर्थात अध्वन पारयिष्णव पारयिषव इणुस्त्यय हो जाता है तो पारसे ये चुरादी गणिया धातु चुरादीगण्य तो, तो पारी हो जाएगा धातु पारी धातु होने से आगे विष्णु चोगा चोने से फिर गुण हो गया तो करके पार ईष्णव हुआ अयता लो विष्णु उसमें भी विष्णु दिया है ना तो विष्णु प्रत्यय होने से आगे फिर अय हो जाएगा अच्छा यह को अय हो गया पर में इसणुच रहने से अय हो जाएगा अयंता लोय सूत्र से तो यहाँ पार से नीच होकर करके आगे विष्णु चोने से नीच को अय हो गया और गुण एच वाय आवश्यक नहीं है पारिष्णव अध्वसु में ष्टी है अर्थात तो अध्वन पारिष्णव स्णु कर्ता अर्थ में होता है तो अध्वन मार्ग का पार करने वाले अन्योगा होते हैं अन्योगा अर्थात तो अध्व में गमन करने वाले नहीं होते हैं मार्ग को पार करने वाले मार्ग में नहीं चढ़ते हैं और जो मार्ग में चलेगा वो मार्गों को पार नहीं करेगा यहाँ मार्ग का अर्थ टीका में कहते हैं संसार पारम गंतारम संसार पार जो संसार को पार करेंगे वो संसार में चलेंगे तो यहाँ मार्ग शब्द का तो अर्थ संसार तो संसार को पार करने वाले अन्य अर्थात वो संसार रूप को मार्ग में नहीं चलते हैं ये सूति कहते हैं अर्थात प्रत्येगात्मा ही उन्हीं का स्थान है ये प्रमाण दिए ये अर्थात यहाँ वास्तविक कोई गमन नहीं होता अन्योगा यह कह कहकर ये सिद्ध करते वास्तविक उनका कोई गमन नहीं होता है क्योंकि संसार विषय में ही ये गमनागमन सब है तथाच दर्शयति प्रत्येगात्मत्व प्रत्येगात्म सर्वेश सभी का प्रत्येगात्म दिखाते हैं तथा चर्शयती प्रत्येगात्म सर्वस्व सभी का प्रत्यगात्मा यही है जो कि सभी से सूक्ष्म है और व्यापक है जो पुरुष शब्द से कहा गया ये पराकाष्ठा है आगे मंत्र। मंत्रेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यतेग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शि सर्वेश भूतेषु एष गूढ़ोत्मा न प्रकाशते सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया तो दृश्य ते ऐसा ऐसा जो पुरुष पूर्व मंत्र में कहा गया जो सभी का प्रत्यगात्मा तो सभी का प्रत्यगात्मा है तो फिर ये सभी को दिखना चाहिए ये सभी का वस्त्र सभी को दिखता है कहते हैं हाँ ये हमारा वस्त्र है कहते हैं तो ऐसा सर्वेश भूतेश आत्मा और उसका विशेषण दे दिए गुढ़ गुढ़ अर्थात तो छुपा हुआ धातु है गुहु संबरण तो उससे गुह ह्रस्व है अभी इसको दीर्घ कैसे हो जाएगा ढ्रल रोपे पूर्व से दीर्घ गुण गुढ़ यहाँ पदच्छेद कैसे हो जाएगा गुढ़ चो फिर चुना प्रिशोदरादिनी यथोपदिष्टम तो अर्थात गुणोत्मा ये प्रिशोदरादि गण में पढ़ दिया गया तो उपदिष्टम जैसे कहा गया ऐसे उसमें और व्याकरण नहीं लगाना तो यथोपदिष्टम अर्थात जैसे उपदेश किया गया गण में ऐसे पढ़ दिया गया गुढ़ोत्मा तो कह दें हो गया व्याकरण तो दूसरे लोग कहेंगे फिर भी कुछ ना कुछ तो कही अब बिल्कुल ऐसे निपाताना सिद्ध कह देंगे तो इस प्रकार की नहीं होगा इसलिए श्लोक क्या है भवेत वर्णाग्मा धंस वर्ण बरन, सिंह वर्ण विपर्य गूढ़ोत्मा वर्णविकृतेर वर्णनाशाद प्रिशोदरम ये पृशोदरादीनी अथोपदिष्टम यह सूत्र का तत्वबोधि टीका में ये श्लोक दिया गया है हम लोग जो ये हार्ड कॉपी वाला किताब पढ़ा तो सभी समान है जहां ये सूत्र है उसी पृष्ठा में तत्वोबोधिनी में नहीं है आगे पृष्ठा में देखेंगे तत्वबोधि ने टीका में दिया है बाल मरणा नहीं है तत्वबोधि भवेत तो बरना, गमात वर्णा क्या थी हमको सुनाई नहीं देता कुछ मूल में नहीं है तत्वबोधि ने टीका में है तो भवेत वर्णा गमाद हंस हस धातु से अनुस्वर आगम होकर के हंस बन गया और सिंहो वर्ण तो तिंग वहाँ धातु है हस धातु से इन प्रत्यय होने से हो गया हसी ना सिंह हसी अनुसार ऐसा रहेगा तो हिंस धातु है हिंस हिंस हिसी हिंसायाम इदित होने से नूम हो गया कर्त्यक्ष करेंगे तो हो जाएगा हिंसा अभी वर्ण को विपरीत कर दीजिए हिंसा ह कार सकार को विपरीत कर दीजिए हो जाएगा सिंह और गूढ़ोत्मा वर्ण विकृति एक वर्ण को विकार कर देंगे गूढ़ आगे आत्मा है आत्मा का आ को विकार करके ऊ कर देंगे तो फिर आगे आधगुण लग जाएगा तो गूढ़ोत्मा हो जाता है वर्ण को विकृति विकार कर दिए परिवर्तन कर दिए और वर्णनाशात प्रशोदरम प्रिशत उदरम प्रिशत ये जो मृग होता है और चित्रित होता है उसका शरीर तो अर्थात चित्रित तो कार का लोप करके आगे आधगुण करके पृषोदरम कर दिया गया तो यह श्लोक तो वहां दिया गया यह गूढ़ा आत्मा ये सबके अंदर में लुक्का तो छुप रहने से न प्रकाशते कहते न प्रकाशते फिर न भवती है वो वो पदार्थ होता ही नहीं ऐसा नहीं सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म या अग्रया बुद्धिया तो दृश्यते सूक्ष्मदर्शी अर्थात संस्कारित बुद्धि शुद्ध बुद्धि बुद्धि संस्कारित अर्थात बुद्धि वासना रहित तो हो जाएगा बुद्धि में वासना अधिक रहेगी तो बुद्धि तो हमेशा वृत्ति करते रहेगी विषयाकार वृत्ति करते रहेगी तो फिर इसका अनुभव नहीं होगा जब वासना रहित तो हो जाता है उसको कहा जाता है शुद्ध हो गया सूक्ष्म हो गया तो होने से अभी वो अग्रीय हो जाएगा अर्थात तो एकाग्र हो जाएगा ऐसे बुद्धि के द्वारा दृश्यते अनुभव होता है अर्थात तो शुद्ध आत्मा होने मतलब बुद्धि शुद्ध होने से उसके द्वारा अनुभव होगा क्या सी? गूढ़ोत्मा यहाँ क्या ना आगे जो वर्ण है वो अ है आ है उसको लेकर के एक अथवा दो करते हैं पूर्व को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए एक कहीं कैलाश का गीता पुस्तक में चार लगाते हैं एक जगह में चार खंडाकार हैं तो आश्चर्य का बात है आगे का वर्ण यहाँ आत्मा है इसको देकर के दो करते हैं अगर आगे का वर्ण अ रहेगा तो एक खंडाकार लगाते हैं पूर्व का वर्णों को लेकर के नहीं लगाया जाता है किन्तु एक एक जगह में शायद देखा था ये जब प्रूफ रीडिंग करेंगे ना मिलेंगे तो उसको हटा देंगे आगे का वर्णन में जितना है उतना ही रखना है सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि अर्थात शुद्ध बुद्धि शुद्ध बुद्धि के द्वारा वासना रहित बुद्धि के द्वारा ये अनुभव होगा आगे भाष्य में एस पुरुष सर्वेश ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तेश भूतेशु गूढ़ पुरुष सभी में सर्वेशु कहा गया सर्वेशु कादिस्त पर्यतु भूतेश गुढ़ात आवरण सब में आवृत है आवृत है तो कैसा पता चलेगा कहते हैं दर्शन श्रवण आदि कर्म बहुगृह अर्थात दर्शन श्रवण इतिक कर्म करने वाला यही है आज यहाँ तक ओम मित्र नौ भगत